ये बता रहे हैं कि पूर्वक एक साथ बैठे हुए आत्मजिज्ञासु विचार कर रहे हैं अपने जिज्ञास आत्मा के विषय में तो विचार का मूलभूत तो प्रश्न भी एक दूसरे से कर रहे हैं तो विचार करते समय प्रथम तो विचार का हेतुभूत संशय उनके बुद्धि में यह हुआ कि जिस गेय आत्मा को जान करके वामदेव ऋषि मुक्त हुए हम भी उसी आत्मा को जानने के लिए प्रवृत्त हुए हैं तो वह ज्ञे आत्मा कौन है जिसे हम अहम प्रत्यय विषयत्व रूपेण ग्रहण कर रहे हैं वही है या इससे अलग अहम वृत्ति प्रतिफलित स्पूरण है ये प्रथम संशय हुआ ये एक दूसरे से इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचार प्रारंभ करने के लिए पूछा फिर विचार करते करते उनके बुद्धि में दो आत्मविषयक स्मृति हुई पहले तो ये कहा कि विचार ही अनुपन्न है क्योंकि विचार के लिए ये शंका बन नहीं पाएगी विचार अनुपन्न इस प्रकार होगा कि पुरुष में प्रविष्ट आत्मा को बताया गया है तो जो शरीर में प्रविष्ट हुआ वह आत्मा है शरीर अनात्मा है ऐसा निश्चय हो जाने के कारण यह प्रविष्ट स आत्मा ऐसा शरीर से विविक्त आत्मनिर्धारण संभव होने से विचार अनुपन्न होगा कहते ये विचार की अनुपत्ति विषयक आशंका बन सकती है तब यदि शरीर में प्रविष्ट एक ही आत्मा हो लेकिन शरीर में तो प्रविष्ट दो को बताया है एक प्रपद से और दूसरा सीमा से आ, मूर्धा से तो जो शरीर में प्रविष्ट है वह आत्मा है प्रवेश करता और जिसमें प्रवेश किया वह अनात्मा है यह निर्धारण करने के लिए एक ही प्रविष्ट होता तो हो जाता लेकिन यहां पर प्रविष्ट हुए जो दो हैं इनमें से कौन सा आत्मा होगा ये शंका बन सकती है इसलिए विचार की भी उपपत्ति होगी अनुपपत्ति नहीं इस शंका का निवर्तक यथार्थ निर्णयानुकूल विचार होगा कि शरीर में प्रविष्ट हुए दो में से आत्मा कौन है ऐसा विचार करते करते फिर उनके बुद्धि में प्रविष्ट हुए जो दो हैं इनके भी विषय में अलग अलग निर्धारण हुआ प्रपद के द्वारा प्रविष्ट जो है वह करण होने के कारण करणत्म रूपे न उपलब्ध हो रहा है इसलिए अनात्मा है और मूर्धा से जो शरीर में प्रविष्ट हुआ वह उपलब्धा के रूप में प्रतीत होने के कारण आत्मा है शरीर में भले ही दो प्रविष्ट हुए हैं लेकिन एक करण होने से परार्थ है परार्थ होने से अनात्मा है और आत्मा उपलब्धा होने के कारण असंघत होने के कारण शेषी बन जाएगा शेष नहीं होगा और वह उपलब्धित्व रूपे न प्रतीयमान जो अहम वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य है वह आत्मा है ऐसा निर्धारण हो जाएगा ये एक बुद्धि उनके बुद्धी इसमें हुई विचार करते करते चित्त शुद्ध होने के बाद इसे कहा गया पुनः तेषा विचारयता विशेष विचारणा स्पद विषया मति रभूत यानी शरीर में प्रविष्ट हुए दो के विषय में ही एक में अनात्मत्व का निश्चय एक में आत्मत्व का निश्चय हुआ कथम इससे पूछा गया कि कहते हैं ये एक में अनात्मत्वनिश्चय तो और दूसरे में आत्मत्वनिश्चय तो ऐसी दो प्रकार की मति हो सकती है तब जब दो पदार्थ हो लेकिन वेदांत के अनुसार तो आत्मैव इदम एक एव अग्रासित नान्यत किंचन इत्यादि श्रुतियां द्वैत का निषेध कर रही है अद्वैत ही अद्वैत बता रही है तो ये प्राण अनात्मा है प्रपत के द्वारा प्रविष्ट हुआ करणत्व रूपेन प्रतीत होने से और मूर्धा का भेदन करके प्रविष्ट हुआ उपलब्धा ही आत्मा है ये मतिक होगी इसके लिए द्वैत की जरूरत है इसे कथम शब्द से पूछा गया द्वे वस्तुनि अस्विन पिंडे उपलब्धेते, इससे इसका उत्तर दिया गया जिस द्वैत की अनुपत्ति पूर्व मान करके कथम शब्द से आशंका किए थे उस द्वैत की उपपत्ति बताई जा रही है सिद्धि बताई जा रही है अनुभव से एक होती है व्यावहारिक प्रमा और एक होती है पारमार्थिक प्रमा तो व्यावहारिक विषय को लेकर के जो प्रमा यानी यथार्थ व्यावहारिक यथार्थ ज्ञान हुआ व्यवहार अवस्था में अबाधित ज्ञान हुआ उसे व्यावहारिक प्रमा कहा जाएगा जिस ज्ञान का व्यवहार अवस्था में बाध नहीं होता है तो व्यवहार अवस्था में प्राण का कर्णत्वेन रूपेण और आत्मा का उपलब्धा के रूप से जो ज्ञान हो रहा है उसका बाध नहीं होता ये द्वैत विषय ज्ञान है और ये विषय अलग अलग दो है एक तो उपलब्धा और दूसरा उपकरण उपलब्धि का उपकरण और एक उपलब, उपलब्धि का आश्रय ये दो पदार्थ व्यवहार अवस्था में अनुभव से सिद्ध हो रहे हैं ये यहां पर उत्तर दिया कि द्वे वस्तुनि अस्विन पिंडे उपलब्ध कथम शब्द से जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया गया कि इस शरीर में प्रविष्ट हुए दो पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं एक उपलब्धि के प्रतिकरण और दूसरा उपलब्धि का आश्रय यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं तो अनेक भेद भिन्न इत्यादि का अवतरण है टीका में इसे देखिए तत्र तम णम इत आह अनेकेति तो शरीर में प्रविष्ट हुए दो पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं और उसमें से एक का रूपेण एक का रूपेण निश्चय भी हो जाएगा लेकिन कौन है कर्ण जिसका कर्णत्न रूपेण निश्चय हो रहा है वह कौन है ये प्रश्न हुआ कि तत्र अने त्रे त्रो मध्ये जो दो हैं शरीर में प्रविष्ट हुए उनमें से कर्णम किम करण कौन है इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए कहा कि अनेक भेद भिन्न करणे न, न उपलभते और ये कलभते कर्णतर उपलब्ध स्मृति प्रतिसंधा तो।, तो पहले कर्ण बताया जा रहा है कि अनेक भेद येन भेदभिन्न कर्णपल तत्क से शब्द के द्वारा अपेक्षित तो शब्द का अध्ययन करना तो ये न करे न उपलभ्य अनेक भेद भिन्न तो वो है प्रपद से प्रविष्ट हुआ प्राण उसी के चक्षदि अनेक भेद है वे करण रूप है इसलिए एक हुआ वह और उपलब्धि के प्रति करण तृतीया बता रही है और उपलब्धे और जो ए उपलब्धि का उपलब्धि के आश्रय के रूप में एक प्रतीत हो रहा है उपलब्धता के रूप में वह हो जाएगा आत्मा इस प्रकार दो पदार्थ विषयक हो जाएगी यानी दो पदार्थ सिद्ध होंगे और करण हो जाएगा प्राण प्रपद से प्रविष्ट दो में से यह प्राण हो जाएगा करण आत्मा और उपलब्ध हो जाएगा आत्मा जिसके ज्ञान के प्रति प्राण करण है वह आत्मा अब करण्तर उपलब्ध विषय स्मृति संधान तो इसका उत्तरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा इस वाक्य का अर्थ करते हैं अनेक भेद भिन्नेन इत्यादि का तो श्रोत्रादि अनेक भेद भिन्नेन इत्यर्थ अनेक भेद भिन्नेन इस पद का अर्थ निकलेगा चक्षु श्रोत्रादि अनेक भेद, भेद का अर्थ है विशेष और अनेक विशेषों को लेकर के भिन्न है वो करण है तो चक्षु श्रोत्रादि इसमें आदि शब्द से ग्राह्य है बाकी करण रसनादि तो इन चक्षु, चक्षुश्रोत्र रसनादि करण रूप अनेक विशेष को लेकर के एक ही प्राण के अनेक भेद होते हैं भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है चक्षु स्रोत्र इत्यादि उसके विशेष विशेष रूप हैं। अने यद अनेकात्मक चक्षुरादि करण संघातात्मकम प्राण स्वरूपम् इति इति उक्तम् तो कहते अनेन आने ऐसा परशेषण ये जो अनेक भेद अनेकभेदि ये विशेषण करण का ये हैं हेतुगर्भ विशेषण प्राण में कर्ण का उप्पादक विशेषण उसे हेतुगर्भ विशेषण कहा जाता है तो अनेक आने, भेद इति अनेकात्मक विशेषात्मक चक्षुरादिकरण संघातात्मकम प्राण यत्कान ये भी स्वरूपम के साथ है कि जो प्राण का स्वरूप चक्षुरादि अनेक करण संघातात्मक है तो चक्षुरादि स्वयं अनेकात्मक है का मतलब भिन्न भिन्न है चक्षु श्रोत्र, घ्राण त्वक रसन वाक ये आपस में एक दूसरे से भिन्न है इसलिए उनको कहा जाएगा अनेकात्मक। अनेकत्मक ओ कोन करण? तो जो अनेकात्मक करण है उनका समूह प्राण कहलाता है इसलिए कहते हैं कि संघातात्मकम य प्राण स्वरूपम जो प्राण का स्वरूप है इंद्रिय समूहात्मक तत्सघ तत्वात्ार्थम यानी तत्परार्थम तत ऐसा न करिए तो प्राण स्वरूप परार्थ है क्यों तो प्राण के पार्थ में हेतु है तो। वो संगत वो संघत होने से यानी संघात रूप होने से समूह रूप होने से जो संघात होगा वह परार्थ होता है संघातस्य परार्थत्वात ऐसा सांख्य लोग भी कहते हैं तो जो संघात रूप होगा उसे कहा जाता है परार्थ यानी परशेष अंग साधन उपकरण ये पर्यावाचक शब्द है तो संघ तत्वात्त परार्थम इति परशेषत्व करणम उक्तम इसलिए प्राण स्वरूप क्या हो जाएगा करणम प्राण स्वरूपम इति उक्तम ऐसा अन्वय करिए क्यों तो पर से सोने से पर शब्द से लेना अन्य को अन्य से लेना करण रूप प्राण स्वरूप से अतिरिक्त दूसरा जो प्रविष्ट हुआ है दो प्रविष्ट हुए एक प्राण स्वरूप समूहात्मक और दूसरा वो सीमा का विदारण करके प्रविष्ट हुआ चेतन परमेश्वर इनमें से प्राण और परमेश्वर ये जो दो प्रविष्ट हुए हैं संघातात्मक है, है प्राण और असंघत है आपका परमेश्वर चेतन तो इन इसलिए क्या होगा कि पर शब्द से लिया जाएगा उस चेतन को तो पर शेषत्व यानी चेतन शेषत्वेन शेष शब्द का अर्थ है अंग और पर शब्द से भी लेना पर की जो उपलब्धि है ज्ञान है प्राण से अतिरिक्त जो मूर्धा का विधारण करके शरीर में प्रविष्ट हुआ आत्मा है उसकी उपलब्धि ये पर शब्द से ली जाएगी और उस उपलब्धि का शेष यानी साधन अंग कौन है प्राण का स्वरूप इसलिए उसे करण कहा जाएगा तो पर शेषत्व न करणम इतिम और आत्मा जो है मूर्धा से प्रविष्ट हुआ वह असंगत रूप है इसे कह रहे हैं आगे उससे पहले एक और वाक्य है इसी के विषय में कि उपलब्धरी तू अनेकामकवाभाव न परार्थत्व न शेषत्व उपलब्धा यानी व्यतिरिक मुख से ये कह रहे हैं कि जो संघातात्मक नहीं होगा वह परशेष भी नहीं होगा उसे शेष नहीं कहा जाएगा शेष का मतलब साधन अंग तो यही कहते हैं कि उपलब्ध ऋतु जो उपलब्धा है चेतन उसमें अनेकात्मकत्व का अभाव होने से वह अनेकात्मक न होने से रूप नहीं होगा न परार्थत्व न शेषत्वम तो अनेकात्मक न होने से रूप नहीं हुआ संघातात्मक न होने से उसे पर शेष भी नहीं कहा जाएगा परार्थ नहीं होगा संघात परार्थ होता है तो उपलब्धा परार्थ नहीं है अपितु पर है किंतु शेषित्व ये, ये कहते हैं कि जो उपलब्धा है उसमें शेषत्व तो नहीं है किंतु शेषित्व है शेषित्व का मतलब अंगित्व शेषी अंगी प्रधान ये यहाँ पर पर्यावाचक शब्द माने जाते हैं तो शेषी हैं का मतलब प्रधान है अंगी है, कौन उपलब्ध तो शेषित्व एवं वक्त एक उत्तम एकः उपलब्धते यहां पर एक शब्द का प्रयोग इसी उद्देश्य से किया गया है कि वह संघात रूप न होने से शेषी है और अनेक भेद भिन्नेन इस विशेषण के द्वारा प्राण में संघातात्मकत्व बता करके परार्थत्व तो बताया गया परशेषत्व तो बताया गया आगे है अनेक पुपन्नम सत इति व्यतिपल तो जो तोजोकण है चक्षुरादि अनेक चक्षुराध्यात्मक प्राण ये करण माना जाएगा ना अर्किश के प्रति करण होगा ज्ञान के प्रति करण हुआ तो ज्ञान का जो करण होता है उसे कहा जाता है प्रमाण प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है ना इसलिए यहां पर प्रपद से प्रविष्ट हुआ चक्षुर चक्षरादि अनेक करणात्मक जो प्राण है वह प्रमाण होगा वो प्रमाण किस में होगा तो चक्षरादि के जो रूपादि विषय हैं, उनका ज्ञान तो चक्षुरादि से होगा ही होगा लेकिन उपलब्धता का भी ज्ञान चक्षरादि से होता है यदि चक्षुरादि से उपलब्धता का ज्ञान होगा तब तो इंद्रिया इंद्रिय गोचर हो जाएगा ना नरे श्रुति कहती है कि यह चक्षुसा न गृह चक्षु से जिसका ज्ञान नहीं होता है अतिंद्रिय है वो तो कहते रूपादि जैसे चक्षुरादि इंद्रिय के विषय बन करके उनका ज्ञान चक्षुरादि से हो रहा है ऐसा आत्मा चक्षुरादि का विषय बन करके चक्षादि से ज्ञे नहीं है किंतु आत्मा है प्रमाता उपलब्धता और चक्षादि है कर्ण और जो करण होते हैं वे कर्ता के अधीन होता है कर्त्री अधीन माना जाता है करण को कर्ता जब प्रेरित करेगा कार्य को संपन्न करने के लिए करण को तब जाकर के करण कार्यानुकूल व्यापार कर पाता है इसलिए उसे कर्त परतंत्र माना जाता है और यहां पर कार्य है ज्ञान तो चक्षादि ज्ञान के कारण है तो अपने अपने विषय रूपादि ज्ञान कराने के लिए रूपाधि विषयों का ज्ञान कराने के लिए चक्षुरादि प्रवृत्त जब होंगे तो वे प्रमाता के अधीन होने के कारण प्रमाता जब उनको प्रेरित करेगा तभी उनकी प्रवृत्ति रूपादि ज्ञान में होगी और वह प्रमाता रूप ही यदि न हो तो चक्षुरादी का चक्षुरादिदि ज्ञान निष्पादन निश्पाद, अनुकूल व्यापार भी सिद्ध नहीं होगा इसलिए चक्षुरादि के द्वारा होने वाला रूपादि का ज्ञान बिना प्रमाता के अनुपपन्न होने से ये माना जाएगा कि चक्षरादि अन्यथा चक्षरादि भी बन रहे हैं उपलब्धता के अधीन होकर के उपलब्धता के ज्ञान के प्रति साधन ये यहां पर कहा गया कि करणस्य परार्थत्व परशेषिण अंतरा अनुपन्नम ये दिखाने के लिए यहाँ पर लिखते हैं कि जो करण है इंद्रिया चक्षरादि रूप प्राण उसमें परार्थत्व जो बताया गया वह परार्थत्व पर शब्दित जो शेषी है यानी उपलब्ध है प्रमाता है उसके बिना शेषिनम अंतराकार अर्थ निकलेगा अंतरा शब्द का अर्थ होता बिना तो शेषी के बिना ये परार्थ में पर शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि शेषी और उस शेषी के बिना अनुपन्नम संघात से अतिरिक्त जो शेषी है वो ना हो तो फिर संघात में परार्थत्व तो कैसे सिद्ध होगा वो असिद्ध होगा अनुपपन्न होगा इसलिए क्या होगा कहते अनुपन्नम सत परम यानी व्यतिरिक्तम करण में जो परार्थत्व है ये गमयेति का कर्ता निकलेगा गमयेति का कर्ता है परार्थत्वं। करणस्य व्यतिरिक्तम उपलब्धारंभ गमयेती ऐसा न करिए तो चक्षुरादिकरणों में जो परार्थत्व तो बताया गया है वह पर शब्दित तो शेषी के बिना अनुपपन्न होकर के अपने से अतिरिक्त उपलब्धा का ज्ञापक बन जाता है ये हो जाएगा अर्थापत्ति प्रमाण एक प्रकार से जैसे दिन में न खाते हुए अनुभूयमान पीनत्व ये प्रमाण है किस में रात्रि भोजन के ज्ञान में ऐसे अतिरिक्त शेषी के बिना यानी उपलब्धा के बिना चक्षुरादि का परार्थत्व अनुपन्न है वह अपने जिसके बिना अनुपन्न है उसका गमक होगा ज्ञापक होगा इसे दिन में न खाते हुए रात्रि भोजन के बिना अनुपपन्न हो करके पीनत्व बन जाता है। रात्रि भोजन का ऐसे उपलब्धा के बिना करणगत परार्थत्व अनुपपन्न हो करके अपने से अतिरिक्त यानि करणों से अतिरिक्त उपलब्धा का ज्ञापक हो जाएगा इति इति तस्मिन् तस्मिन् अपि इसलिए मयति गमयतीपलब्धरी अपि तत तत् ये उक्तम। वो परार्थत्व प्रमाणम इतिम वो पराराथत्व प्रमाण बन जाएगा वो अर्थापत्ति प्रमाण कोटि में आएगा जैसे आता है आगे हैं कर्णातर इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है ना कि न किस्मृति प्रतिसंधान तो। इसका अवतरण है टीका में कि उपलब्धा इति उपलब्धिव तद्यतिरिक्त प्रति नस्ती वास्तिक इति तो कर्णांतर क्या नाम प्रमाणांतर का मतलब जो परार्थत्व रूप एक अर्थापत्ति प्रमाण बताया गया उस अर्थापत्ति प्रमाण से अतिरिक्त दूसरा प्रमाण वो अनुमान प्रमाण हो जाएगा तो अनुमान प्रमाण को बताया जा रहा है प्रमाण शब्द से लेना अर्थापत्ति प्रमाण को जो पूर्व में बताया गया और प्रमाणांतर शब्द से लिया जाएगा ये अनुमान प्रमाण जो बताया जा रहा है वो अनुमान प्रमाण को बताते हैं किसके लिए कौन सी शंका का समाधान करने के लिए तो कहते हैं पूर्व जो नास्तिक लोग हैं आस्तिक नास्तिक उसमें से कार्यक्रम संघात एक अतिरिक्त आत्मा नहीं है अपितु या तो शरीर रूप ही है ये मानने वाले चार वाक नास्तिक विशेष चक्षुरादि करण रूप ही है आत्मा या प्राण रूप ही है मनोरूप है यहां तक मानने वाले ये सब विज्ञान में तक आत्मा को मानने वालों को कहा जाएगा अंतकरण तक मानने वालों को कहा जाएगा नास्तिक और आस्तिक है विज्ञानमय को आत्मा मानने वाले वो है वैशेषिक न्यायिक मीमांसक विज्ञानमय को आत्मा मानते हैं वो अर्धवैनाशिक हैं यानी कुछ आस्तिक है कुछ नास्तिक है कुछ अंश में नास्तिक है और आपका असंग चेतन आत्मा है लेकिन अनेक है वो चेतन ऐसा मानने वाले सांख्य और योगी हैं, वे भी आस्तिक कहलाते हैं लेकिन वे भी अंश में नास्तिक भी हैं। इतने अंश में नास्तिक है कि वेद आत्मा को एक बताता है जो असंग चेतन है वो अनेक नहीं एक है और ये अनेक मानते हैं इतने अंश में वेद विरुद्ध है और बाकी असंग है चेतन है निरवय है इस अंश में उनको माना जाता है आस्तिक तो इस प्रकार ये आस्तिक ना और वेदांती पूर्ण आस्तिक है वेद जैसा आत्मा का स्वरूप बताता है जिस वस्तु का जैसा स्वरूप बताता है वैसा ही स्वीकार करते हैं इसलिए उनको पूर्ण आस्तिक कहा जाता है वेदांती को ही तो इसमें से जो नास्तिक हैं प्राण को ही आत्मा मानने वाले उनकी ये शंका है कि कर्ण नाम एवं उपलब्धित्व जो करण है चक्षुरादि अनेकात्मक प्राण का ही रूप वही क्या है उपलब्ध है करण से अतिरिक्त उपलब्धा यानी आत्मा नहीं है प्रमाता प्रमाण से अतिरिक्त नहीं है इनके अनुसार तो कर्णाव उपलब्धि उपलब्धित्वम करण ही उपलब्धा है तद व्यतिरिक्त उपलब्धा नास्ति करण व्यतिरिक्त चक्षरादि से अलग कोई उपलब्धा शेषी रूप नहीं है अपितु करण ही उपलब्धा है इति ऐसा कहने वाले नास्तिक के प्रति करण से अतिरिक्त उपलब्धा होगा इस अर्थ का निश्चायक प्रमाणांतर बताया जा रहा है प्रमाणांतर है कि कर्णांतर करना, उपलब्ध विषय स्मृति प्रतिसंधाना तो तो कर्णांतर शब्द से लीजिए उपलब्ध लिखा है कि उपलब्धि लिखा है ध में री मात की मात्रा है कि नहीं श्रृंगिरी वाले पुस्तक में कर्णांतर उपलब्ध धई है कि उपलब्धि है, है? विषय स्मृति प्रतिसंधान आद के पहले जो उपलब्ध लिखा है इसमें उपलब्धि है कि नहीं भाष्य में तो करणांतर शब्द से लेना ये जो करणों में ही एक दूसरे से भिन्न भिन्न करण है ना तो एक व्यक्ति है वह क्या करता है कि पहले चक्षु से रूप को देखता है और फिर अन्य जिस समय रूप का अनुभव किया चक्षु इंद्रिय से कर्णांतर उपलब्धि विषय स्मृति ऐसा उपलब्धि विषय स्मृति प्रतिसंधान तो, उपलब्धि नहीं है और रू की मात्रा नहीं है यहां तब तो उपलब्ध और उपलब्धि दोनों होने से चल जाता है उपलब्धि भी चलेगा उपलब्ध भी चलेगा अलग समास करना होता है उपलब्धि होगा तो षी तत्पुरुष समास उपलब्ध होगा तो बहुरी समास दोनों भी चल जाता है उपलब्धि होने पर वो अलग होगा तो यहां पर कर्णांतर इसमें लेना करण तो अनेक है ना चक्षु श्रोत्र घ्राण तोक आदि तो पहले रूप का अनुभव हुआ वो किससे होगा चक्षु इंद्रिय से उस अनुभव से रूप का हो जाएगा संस्कार जो अनुभव है वह अपने विषय का संस्कार बुद्धि में डाल करके नष्ट होता है ना वृत्मक होने से फिर कालांतर में वो संस्कार उद्भुत हो जाएगा तो स्मृति होती है वो जो स्मृति है वह स्मृति हो जाती है किसको यदि चक्षु को ही अनुभविता मानेंगे उपलब्धा मानेंगे यद्यपि चक्षु तो है करण और चक्षु रूपकरण से रूप का अनुभव करने वाला अनुभविता चक्षु इंद्रिय से अतिरिक्त है वो चक्षु इंद्रिय से अतिरिक्त अनुभविता को स्वीकार नहीं करेंगे रूप के अनुभविता को यदि तो ये मानना पड़ेगा कि चक्षु इंद्रिय से रूप की अनुभूति काल में चक्षु इंद्रिय को ही रूप की अनुभूति हुई जो अनुभवीता होगा उसी में अनुभव के विषय का संस्कार पड़ेगा तो संस्कार पड़ा लेकिन कुछ समय बाद ऐसा देखने को आता है कि अंधा हो गया वो शुरू में नेत्र अच्छे थे कुछ औषधि आदि नेत्र में ऐसी पड़ी जिसके कारण अंधापन आ गया एक्सीडेंट आदि में आग चली जाती है ना तो अब वो जो रूप का अनुभविता चक्षु था चक्षु इंद्रिय वो अनुभविता रहा नहीं तो भी उस रूप विषयक पहले अनुभूत रूप विषयक स्मृति देखी जा रही है ना स्मृति होते हुए अंधे व्यक्ति को भी देखी जाती है नेत्र समाप्त होने से पहले अंधापन आने से पहले जितना रूप का अनुभव किया रूप या रूपवान पदार्थ का चक्षु इंद्रिय से उनका उन उन सब विषयों का स्मरण होता हुआ देखा जा रहा है उस अंधे को ये, ये ज्ञापन करता है कि चक्षु इंद्रिय तो नहीं है लेकिन स्मरण करता कोई ना कोई है और ये नियम होता है कि जिसने अनुभव किया उसी को स्मरण होता है यह नहीं कि अनुभव करता दूसरा और स्मरण करता कोई दूसरा हो देवदत्त ने अनुभव किए हुए विषय का स्मरण यज्ञ दत्तों को नहीं होगा ऐसे चक्षु से चक्षु ही यदि अनुभविता था तो वो अनुभविता नहीं रहा तो अनु स्मरण भी नहीं होना चाहिए लेकिन चक्षु के न रहने पर भी चक्षु के विषय का स्मरण होता हुआ अंधे व्यक्ति को देखा जा रहा है कि वो स्मरण कर रहा है पहले किए हुए अनुभव का ये स्मृति ये बताती है कि अनुभवीता रूप का अनुभवीता रूप ज्ञान के प्रति करणभूत चक्षु इंद्रिय से अतिरिक्त है यह दिखाने के लिए यहां पर लिखा कि करण करणांतर उपलब्ध विषय स्मृति ऊपर से लगाना कि स्मृति की स्मृति होती हुई दे, देखी जा रही है और साथ में कर्णांतर उपलब्ध विषय प्रतिसंधानात एक अलग है स्मृति और प्रतिसंधान दो शब्द है स्मृति का तो अर्थ है स्मरणात्मक ज्ञान प्रतिसंधान शब्द का अर्थ है प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञान तो प्रत्यभिज्ञा भी ये होती है कि जिस मैंने पहले रूप का अनुभव किया वही मैं इस समय शब्द का अनुभव कर रहा हूं या स्पर्श विषय का अनुभव कर रहा हूं यानी जो मैं दृष्टा था पहले वही इस समय स्पर्षा हूं श्रोता हूं तो यहां कर्णांतर में करण शब्द से लिया जाएगा चक्षु द्रष्टा द्रष्टा बनने के लिए तो करण चक्षु बन जाएगा ना और उससे करणांतर हो जाएगा तो इंद्रिय और उस करणांतर रूप तो इंद्रिय से उपलब्ध हुआ जो विषय है वो कौन है स्पर्श विषय और उस स्पर्श विषय विशे, विषयक जो प्रतिसंधान हो रहा है यानी जो पहले मैंने चक्षु से रूप का अनुभव किया जिस मैंने रूप का अनुभव किया वही मैं इस समय स्पर्श का अनुभव कर रहा हूं इसे कहा जाएगा प्रतिसंधान यानी प्रत्यभिज्ञान और ये प्रत्यभिज्ञान क्या बता रहा है कि रूप ज्ञान का आश्रय तथा स्पर्श ज्ञान का आश्रय एक है ये अलग अलग नहीं है दो ज्ञान के आश्रय यानी चाक्षुस प्रत्यक्ष तथा स्पार्शन प्रत्यक्ष रूप अनुभवी एक है ये लेकिन ज्ञान हो रहा है अलग अलग दो इंद्रिय के विषय का यदि इंद्रिया ही आत्मा होती तो चाक्षुस ज्ञान का आश्रय बनती तो चक्षु चक्षुन्द्रिय और स्पर्शन ज्ञान का आश्रय बनती तो गंद्रिय अलग अलग दो आश्रय होते ये प्रतिसंधान न होता कि जिस मैंने रूप को देखा वही मैं इस समय स्पर्श का अनुभव कर रहा हूं यह ज्ञान यह बता रहा है यह अनुभव की प्रत्ययिज्ञान जिसको हो रहा है वह न तो इंद्रिय रूप है न तो चक्षु रूप है अपितु तो दोनों इंद्रियों से अतिरिक्त है प्रत्यविज्ञान में तो संस्कार जन्यत्व तो भी होता है इंद्रिय जन्यत्व तो भी होता है दोनों है ना तो ये प्रतिसंधान तथा स्मृति ये ज्ञापन कर रही है कि तो, तोगादी इंद्रिया ही आत्मा नहीं है अपितु आत्मा इंद्रियों से अतिरिक्त है इसलिए ये जो पूर्व नास्तिक की शंका है कि इंद्रिया ही आत्मा है करण ही आत्मा है करण से अतिरिक्त कोई उपलब्धा नहीं है अनुचित है ऐसा मानने पर यह स्मृति तथा प्रतिसंधान नहीं होगा यह स्मृति तथा प्रतिसंधान बता रहा है कि करण से अतिरिक्त आत्मा है इस अभिप्राय से यह लिखा कि करणांतर उपलब्ध विषय स्मृति प्रतिसंधान तो। थोड़ी टीका है टीका को देखिए पूर्व चक्षुषा रूपम पश्चात् पश्चात चक्षुः चक्षुस्मरती रूपं, रूपं अद्राक्षम इति। तो ये कहते हैं पूर्वम चक्षुसा रूपम दृष्ट्वा ये स्मृति को बताया जा रहा है कि पहले रूप का चक्षु इंद्रिय से अनुभव किया और फिर कालांतर में एक्सीडेंट हो या कोई औषधि विशेष हो प्रतिकूल असर डालने वाली उसके कारण चक्षु उद्धत हो गया उद्धत हुआ का मतलब नष्ट हो गया अंधापन आ गया तो स्मरती रूपम अद्राक्षम इति मैंने रूप को पहले देखा था ऐसा स्मरण करता है अरे स्मरण होता है किसको जिसने अनुभव किया उसी को स्मरण होगा अब अनुभव करता यदि चक्षु इंद्रिय ही को मानेंगे तो वो तो रहा नहीं अनुभविता तो ये स्मरण नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है इसलिए ये होगा कि चक्षु इंद्रिय करण से अलग ही रूप का अनुभविता था और वही स्मरण कर रहा इस समय अनुभविता तथा स्मरण करता एक ही है वो चक्षु इंद्रिय नहीं है उससे अतिरिक्त है आगे वो प्रतिसंधान के विषय में लिखते हैं टीकाकार कि तथा यो अहम अद्राक्षम स एव इधानी स्पृशा प्रतिसन्दाती तो यो अहम अद्राक्षम जिसमें पहले रूप को देखा अद्राक्षम दृश्य धातु का ही रूप है लुंग लकार का जिस मैंने पहले देखा वही मैं इस समय स्पर्श्यामी स्पर्श विषय का अनुभव कर रहा हूं तो यहां दर्शन का करण अलग है स्पर्श का करण अलग है और ये अलग अलग दो यदि आश्रय बनेंगे ज्ञान के स्पर्श ज्ञान का आश्रय तो गंद्रिय बनेगा चक्षुंद्रिय और दर्शन का आश्रय यदि चक्षुन्द्रिय बनेगा तो यो अहम ये एक बताने वाला जो प्रतिसंधान यानि प्रत्यभिज्ञान का आश्रय एक है ऐसा ये बताने वाला जो अनुभवी नहीं बन पाएगा ना इसलिए कहते ही थी प्रतिसंधदाती प्रतिसंधान करता है मतलब का मतलब प्रत्यभिज्ञान का आश्रय बन जाता है तद उभयम् व्यतिरिक्त उपलब्ध अभावे नस्यात। तो नद उभयम् शब्द से लेना स्मृति और प्रत्यभिज्ञान को स्मृति तथा प्रतिसंधान ये जो दो ज्ञान बताए गए हैं वे दोनों भी एक को हो रहे हैं ये जो बताया जा रहा है ये उपलब्धु अभावे करण से अतिरिक्त उपलब्धा को न मानने पर न संभवती संभव नहीं हो पाएंगे पायेंगे तदुभय न स अन्य अनुभूते क्यों नहीं होगा तो कहते अन्य अनुभूते अन्य प्रति स्मृति प्र... संधानयो हो संधान अदर्शनाथ तो जिसने अनुभव किया उससे अतिरिक्त को स्मृति देखी नहीं जाती और जिसने पहले अनुभव किया उससे जन्य संस्कार से फिर कर्णांतर के विषय का अनुभव कर रहा है तो प्रतिसंधान भी उसी को हो रहा है किसको हो रहा है जिसने पहले देखा था उसी को इस समय प्रतिसंधान हो रहा है। प्रतिसंधान भी ज्ञापन कर रहा है कि दोनों करणों से अतिरिक्त ही संदधाता है अलग है अलग तो अन्य अनुभूते अन्य प्र, स्मृति प्रतिसंधान यो आदर्शना तो, तबत ये येनो उपलब्धते स इत्यादि वाक्य आ रहा है इसकी अवतरण टीका है एवं अनेकात्मकस्य इत्यादि इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल